शान इस शान इस शान इस शान इस शान ओम मोद की शांचमराज ओम नमो नारायण समन्वयाधिकरण में द्वितीय वर्णक का सिद्धांत भाष्य हो गया था इसकी टीका चल रही है भाष्य में ये कहा था कर्म और विद्या में भेद उसके लिए अनेक कारण दिए एक तो कर्म का अनुष्ठान में और विद्या में भेद कर्म का अनुष्ठान में अनेक साधन चाहिए अनेक प्रकार से होता है उसमें अधिकारी तारतम्य भी रहता है और विद्या में ऐसा नहीं होता है तारतम्य भाव नहीं रहता एक ही रूप में रहेगा विद्या ही एक साधन है वहां और अधिकारी में भी इस प्रकार का भेद है कि धर्म का तारतम्य देख करके अधिकारी का तारतम्य जानना चाहिए कहा था धर्म का तारतम्य सुख तारतम्य से जान पड़ता है ऐसा अधिकारी तारतम्य देखने पर वहां दो कारण बताया अर्थित्व और सामर्थ्य अर्थित्व भी भिन्न होता है सामर्थ्य भी भिन्न होता है इससे कर्म में अधिकारी भेद सिद्ध होते हैं अनेक अर्थित्व को लेकर के अनेक अधिकारी होते हैं सामर्थ्य के भेद से भी अधिकारी भिन्न हो जाता है जैसे जो अश्वमेध करना चाहता है उसमें उस अधिकारी में बहुत विशेष सामर्थ्य होना चाहिए कोई एक चक्रवर्ती राजा होना चाहिए उसके पास बहुत धन होना चाहिए तब अश्वमेध ही आग जैसे कर सकता है राजस्व करना है चक्रवर्ती होना चाहिए तो ये सामर्थ्य भी अलग अलग रहता है किंतु विद्या में ऐसा नहीं है विद्या में अस्तित्व और सामर्थ्य एक ही आधार पर होता है एक रूप में होता है साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारी जो होगा वो ही सामर्थ्यवान होगा ये साधना चतुष्टय संपन्न होने के लिए शायद पहले बहुत भेद में रहा हो बहुत प्रकार के साधन किया हो उसमें अधिकारी भेद सिद्ध हुआ किंतु जब साधना चतुष्टय संपन्न हो जाता है उसमें अधिकारी एक हो जाता है अथवा जब साधना चतुष्टय को पूर्णतया प्राप्त करते हैं तभी हम साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारी ऐसा करते कोई भी ढंग से उसको ले किंतु इसमें भेद नहीं है एक ही अधिकारी है एक रूप में है अधिकारी और फल भी ऐसा है तीसरा भेद बताया फल भी है कर्म का फल अनेक प्रकार से होता है कोई लोग कोई परलोगा, और परलोग और परलोक में भी धर्म भेद से अनेक और अधर्म है तो अधर्म का भी फल होता है तो ऊपर कहा ब्रह्मादि स्थावरान देश ब्रह्मादि लेकर के स्थावरांध तक कोई भी लोग में फल प्राप्त की कर सकते हैं किंतु विद्या में ऐसा नहीं है विद्या का फल एक रूप है ज्ञान से एक रूप नहीं होता है वहां कोई अवस्था आदि का भी ज्ञान नहीं होता कोई बालक भी विद्या को प्राप्त करता है तो वो ज्ञानी कहलाता है जैसे भगवतपाल शंकराचार्य आदि हुए उम्र के दृष्टि से देखने पर बहुत कम उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो इसलिए वो भेद को नहीं देखा जाता ऐसे अनेक और भी कारण हैं कि सामग्री आदि के भी भेद हैं विद्या में ऐसे कोई बाघ्य सामग्री की आवश्यकता नहीं किंतु कर्म में बहुत सामग्रियों की आवश्यकता है और विद्या में कोई कार्यकरण संबंध नहीं है ये कहा था कार्यकरण आदि के कोई संबंध नहीं और कर्म में कार्यकरण आदि का संबंध होता है ऐसे ऐसे बहुत सारे भेद बताए इसी को टीका में कहते हैं कर्म अधिकारी तारतम्य हेतुअतर तो आह कर्म के अधिकारी तारतम्य में भेद बताते हैं भेद क्या है कि ये प्रसिद्ध है भेद जो आर्थित और सामर्थ्य को लेकर के भेद प्रसिद्ध है कहा आदिपदम अपर्युदात संग्रहा आदिपद से ये आदि लगाया है आदि सामर्थ्यादि आदि से अपर्युदास्य संग्रहार्थम जो कुछ नहीं लिया गया उसको भी लेना चाहिए जो छोड़ दिया उसको भी लेना चाहिए पर्युदास नहीं करना सबको ले सकते हैं न केवलम प्रसिद्धवा अधिकारी तारतम्यम कि दक्षिणोत्तर यदिश्रुदेरअपी कि अधिकारी तारतम्ये श्रुतार्थापत्ति महा अधिकारी में तारतम्य होता है इसके लिए बहुत सारे हेतु दीये किंतु उतना ही नहीं ना केवलम प्रसिद्धत्व प्रसिद्ध होने के नाते अधिकारी तारतम्य है इतना ही नहीं और क्या शास्त्र में भी वो सिद्ध किया शास्त्र में श्रुत अर्थापत्ति से श्रुत अर्थापत्ति मैंने शास्त्र में ऐसा सुना गया है इसलिए आपको उसमें निश्चय करना पड़ेगा उसको मानना पड़ेगा शास्त्र में दक्षिणायन मार्ग उत्तरायण मार्ग दो सुना है और उसका फल भी कहा गया कैसे तो होता है? तो ये जो सुना है अधिकारी तारतम्य नहीं होने से नहीं हो सकता यदि एक ही अधिकारी होता तब तो वो या तो उत्तरायण मार्ग से होता है दक्षिणायण मार्ग एक ही मार्ग सुनाई देता किंतु तो अलग अलग मार्ग सुनाई दे रहा है इसीलिए वहां मार्ग श्रूदी से भी दक्षिण उत्तर दक्षिण और उत्तर गदि सुनाई पड़ने से भी अधिकार तारतम्य आधिकारिक तारतम्य मानना पड़ेगा ये सुधा अर्थापति है हाँ अर्थावत्ती जो है दृष्टा अर्थापत्ति सुधा अथापति दो प्रकार की होती है दृष्टा अर्थापत्ति माने देखा गया है इसलिए स्वीकार करना है उसको दृष्टा दृष्टास्थापत्ति बोलते हैं जैसे देवदत्त बहुत मोटा तकड़ा है किंतु दिन में नहीं खाता है दिन में उपवास जैसा नाटक करके घूमता है मैं कुछ नहीं खाता हूँ ऐसे में रात को खा लेता है और वो किसी को तकड़ा दिखता है वो खाए बिना तकड़ा नहीं दिख सकता इसलिए दृष्टा अर्थापत्ति है ना ऐसा और फिर सुधा अर्थापत्ति होता है सुना गया है जैसा ज्योतिषादिशास्त्र दिशा, में कहा कि देवदत्त जिंदा है देवदत्त को अभी मृत्यु आने का समय नहीं हुआ किंतु देवदत्त घर में नहीं दिख रहा घर में नहीं है कि तब घर में नहीं दिख रहा तो वो लोग जाके ज्योतिष देखा तो ज्योतिषी ने कहा कि नहीं देवदत्ता अभी मरा नहीं जिंदा है ऐसा कहा श्रुत है शास्त्र कहता है तो इसका मतलब घर में नहीं है तो अन्यत्र कहीं देश विशेष में कहीं होगा कहीं भाग गया होगा कहीं होगा तो ऐसा करके सुधार प्राप्त किया तो लौकिक दृष्टांत है वैदिक में बहुत सारे दृष्टान्त ऐसे मिलते हैं सुना गया है तो मानना पड़ेगा जैसे दो मार्ग सुना गया है तो ये श्रुत है उससे अर्थापति लगानी पड़ी अर्थापति एक प्रमाण होता क्या कहता है वो यदि अधिकारी भेद नहीं होता तो दो मार्ग नहीं सुनाई देता उससे अधिकारी भेद सिद्ध हो जाता जैसा भोजन नहीं किया होता तो पीनत तो दिखाई नहीं देता पीनत तो दिखाई दे रहा है मोटापा दिखाई दे रहा है इसका मतलब भोजन कर रहा है ऐसा होगा इसीलिए इसको सुधार ऐसा कहती है तो दो प्रकार के दृष्टाथापत्ति श्रुदाथापत्ति इसमें श्रुदाथापत्ति से ये भी सिद्ध होता है कि अधिकारी में भेद है अच्छा यहाँ विद्या शब्द का प्रयोग किया विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण वहा गमनम भाष्यकार ने ये प्रभाकर का शब्द लेके भाष्यकार ने कहा तो विद्या मनी यहां उपासना उद्या यहाँ उपासना है समाधि उपास अर्थे मनसहा स्थिरी भाव ये दिद्या समाधि ये समाधि का अर्थ यहां कोई योग के समाधि नहीं है समाधि माने उपास के विषय में जो उपासना का जो विषय है उसमें मनस स्थिर भाव मन को स्थिर करना यही समाधि मान एकाग्रता जिसको कहते हैं तयोर विशेषो नाम प्रकर्ष रहा। उसका विशेष का मतलब प्रकर्ष जो प्रकृष्ठ रूप से विशेष रूप से करना अत्यंत तीव्र रूप से करना लगाव से करने को प्रकर्ष देते हैं समुच्चय अनुष्ठायि अर्चिरादि उपलक्षित देवयानम पंधान उक्त कर्ममात्रष्ठा पथ्यंतर आह तो समुच्चय अनुष्ठाई जो होगा मैंने ज्ञान और कर्म को समुचय करके यहां ज्ञान का मतलब वाक विद्या विद्यांश सद्वेदो उभय सा इत्यादि में जो कहा है ईशावास्य में ऐसे तो ज्ञान और उपास कर्म और उपासना दोनों को साथ में जो अनुष्ठान करता है ऐसे जो साधक वे अर्चिरादि उपलक्षितम देवयानम पंथा है वो अर्चिरादि के द्वारा अर्चि मैंने वो प्रकाश रूप है किरण के रूप में अर्चिरादि को उपलक्षित जो देवयान मार्ग है हाँ वो अग्निर्ज्योतिरहस्य शुक्ल ठंड मास उत्तरायण जो कहा तो अग्नि के द्वारा प्रकाश के द्वारा उपलक्षित जो देवयान मार्ग है उस मार्ग को पंथा को छोड़ करके कर्म मात्र निष्ठानाम पथ्यंतर उसको कह दिया कि वो का वो वहां जाएगा अर्चनाद मार्ग से जाएगा और देवलोक को प्राप्त करेगा और कर्म मात्र निष्ठा केवल कर्म करने वाले जो होते ये उपासना आदि नहीं करते उपासना के अधिकारी नहीं है वो केवल कर्म करते हैं तो कर्म मात्र है केवल कर्मी जिसको कहते ये केवल कर्मी दक्षिणायन से जाते हैं दक्षिणायन से जाके पितृलोग को प्राप्त करती पितृलोग जो स्वर्गलोक नाम से है उसको प्राप्त करते इसलिए कहा कि केवल इष्टापूर्त दत्त साधन ईर धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनम केवल जो इष्टापूर्त दत्त साधन है इनसे धूमादि मार्ग के द्वारा गमन करेगा और गमन करके वहां जाकर के भोगने के बाद फिर वापस आ जाता है अभी ये इष्टापूर्त दत्त तीन प्रकार के कर्म क्या क्या है इसको कल कहा था इसी को बता रहे अग्निहोत्र तपस् सत्यम वेदान अनुपालनम आदित्यम वैश्यदेव ये जो अग्निहोत्र है तपस है सत्य है वेद स्वाध्याय का पालन चार हो गया आदित्य पांच ये वैश्यदेव छह इसको इष्ट कर्म देते हैं पूर्तम पूर्त कर्म है वापी कूप तटागादि देवता आयतन अन्न प्रदान आराम आदि रूपम स्मारतम कर्म स्मार्त स्मृति संबंधी कर्म को स्मार्त कहते स्मृति में कैसा करना है कहा गया हो उसके अनुसार करना हो तो उसको स्मार्त होता है और जो गृहस्थ होते हैं वो श्रौद स्मार्त दोनों कर्म इनका होता है तो वापी कूप आदि का देवतायधन आदि का निर्माण करना इत्यादि शरणागत अहिंसा उसका नाम है है है तीन ही जो हुआ है, उसको रक्षा करना अहिंसा और दान धूमक्षि दक्षिणेन पथा चंद्रलोक गु सुख्यूप्यार तथा अतारतम्य सिद्धि आशंका ये यहां एकदेशी संघा करते हैं पूर्व पक्ष एकदेशी एक जगह आपने तारतम्य दिखाया तो सर्वत्र वो तारतम्य होना चाहिए अब ये स्वर्गलोगा जो जाता है चंद्रलोक जाता है पुद्रलोक जाता है उसमें भी तारतम्य होगा तो उसको कहते हैं धूम आदि न दक्षिणे न पथा धूमादि के द्वारा जिस दक्षिण मार्ग का कथन हुआ है शास्त्र उस पथा उस पद के द्वारा ये पथिन शब्द का तृतीय एक वजन है पथा चंद्रलोगम गदेशु वो चंद्रलोक को प्राप्त किया चंद्रलोग मन ये चंद्रमा जो दिखता हो वो नहीं है चंद्रलोग एक अलग है स्वर्ग लोग है उसी को प्राप्त किया सुख एक रूपया तो सुख एक रूपता है वहां ये चंद्रलोक जो जो जाएगा वहां सुख मिलेगा जैसे कोई एक स्थान में रहता है तो एक स्थान संबंधी सुख उसको प्राप्त होता है इसी प्रकार सुख एक रूप सदेदोर तथा अब सुख एक रूप होने से चंद्र प्राप्त होने के बाद एक रूप होगा तो उसका हेदू जो है वो भी एक रूप है, ऐसा मानना पड़ेगा क्योंकि सुख एक रूप है, साधन एक रूप के बिना नहीं हो सकता तो साधन वहा धर्म है धर्म एक रूपत्व वहां सिद्ध हो जाता है क्योंकि पहले तो ये कहा था कि धर्म अनेक होने से उसमें सुगभेद भी होता है अब उसको लेके बोल रहे अन्यत्र अन्यत्री तत् तारतम्य असिद्धि रितिया आशंका इसीलिए अन्यत्र मैने ये एक रूप होने के कारण अन्य लोगों में भी उसका तारतम्य नहीं हो पाएगा आप तारतम्य करके धर्म का तारतम्य मान करके अलग अलग करना चाहते हैं वो तारतम्य की सिद्धि नहीं होगा क्योंकि हम तो ये मानते हैं जितने स्वर्ग में जाते हैं उनका सब एक ही अनुभव होता है ऐसे मानते हो उनके अपनी मान्यता है जो जो स्वर्ग गया वो स्वर्ग में चंद्रलोक को प्राप्त करके एक ही अनुभव करता है इसी प्रकार अन्यत्र भी ऐसे तारतम्य आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा तारतम्य की बात नहीं करनी चाहिए ऐसा कहते सब एक ही जैसा रहेगा तो बोलते हैं ऐसा हम नहीं मानते सर्वत्र तारतम्य स्वर्ग में भी जाएगा स्वर्ग में भी अनेक प्रकार से भोग होता है वहां भी एक प्रकार से नहीं होता जैसा इस इस्लोग में अनेक प्रकार से भोग होता है वैसे ही स्वर्ग लोग जहां जाएगा, जाएगा ऐसे होगा इसलिए सर्वत्र तारतम्य है क्यों क्योंकि भाष्य में कहा तथा सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्या शास्त्रा याव संवाद मुखिवा इत्यादि से अनुभव होता है ये सुख तारतम्य वहां है ये कैसे मालूम पड़ता है वो शास्त्र ही कहता है कि जितना अनुभव करना था उतना अनुभव करने के बाद वहां से निकल आता है आधा अध्वानम पुनर्निवर्तनते तो जितना अनुभव करना अनुभव करने के बाद नीचे आएगा इसका मतलब जितना लेके गया उतना ही करता है एक जैसा नहीं एक जैसा होता तो सब लोग साथ में नीचे आ जाते नीचे सब लोग साथ में नहीं आता एक एक करके आएगा जो जो अनुभव किया उतना करके वापस आ जाएगा अभी वहां के जो मुख्य देवता आदि होते हैं वो ज्यादा समय रहते हैं उनका सुख भी अलग अलग होता है वो आनंद मीमांसा ने कहा वो गंधर्व लोग में या पितृलोग में भी पितृलोग से भी जो देवता रूप में प्राप्त करते हैं उनका जो वहां का राजा आदि होता है उनको सुख सार्थन होता है एक जैसा सुख तो कहीं भी नहीं हाँ संपत्ति संपत, संपत अनेन अस्माद् लोगाद अने अस्मा लोगा लोग कर्माश संपाद संपादी संपाद का अर्थ कर रहे संपाद मने संपदति अनेन अस्माद् लोगा वो वहां से गिर जाता है जिसको लेके गिर जाता है अनेन अस्माद् लोगा इस कर्म से उस लोग से नीचे आ जाता है अमुम लोकम इस लोक को प्राप्त करेगा उसे कर्माशय जो कर्म शेष कर्म संस्कार है उसको संपादन करता यावत करते यावत है संपादन रुषि करके यावत् कर्माशय है तबत वहां अनुभव करके फिर नीचे आ जाता है तत्र त्र यावक्त्यम स्थित अथ एदमे अध्यानम पुनर्निवर्तन्ते यहायत्व सुख तो हेतोर भाद इत्य जितना भोगना है उतना भोगने के बाद नीचे आता है यावत भोक्तव्य स्थित भोक्तव्य जब तक है तब तक स्थित रह करके बाद में इसी मार्ग से वेदमेव अधी लोक के ओर आ जाएगा कि पंजाब विद्या में जो मार्ग कहा उस मार्ग से वापस आएगा पुनर्निवतंते यत्ताकरणा दिशयत्व यकरण यत्ता किया इतने समय वहां रहेगा इतने समय के बाद में नीचे आ जाएगा वो ओद्धि लोग उससे पर्जन्य पर्जन्य से फिर जो है भूमि में आता है फिर औष्टि वनस्पति बनता है फिर उसके बाद बीजे बनता है फिर जन्म लेता है ऐसा क्रम से फिर आ जाता है वापस आ जाएगा मनुष्यवाद आरभ्य ऊर्ध्वलोकेशु ऊर्ध्वगत सुगत हेतु और तद दृष्टानते न तस्माद आरभ्य अधोग्य देश तयोर अपकर्ष तारतम्य जैसे ऊर्द्व लोगों में उत्कर्ष है कि मनुष्य को बीच में रखा नापने के लिए मनुष्य लोग से ऊपर के लोग हैं और मनुष्य लोग से नीचे के लोग हैं मनुष्य लोग से ज्यादा तत्व गुण जैसा वृद्धि होता है वैसे ऊपर के लोग मां प्राप्त करता है और तमोगुण रजोगुण की वृद्धि होता है तो नीचे के लोग उनको प्राप्त करता है मनुष्यत्वाद आरभ्य ऊर्ध गति के कारण मतलब अच्छे कर्म किया तो अच्छे कर्म का मतलब सत्व कर्म होता है संदेह होता है पुण्य का मतलब सत्व से ही रहता है ऊर्ध् लोगों में प्राप्त करे सुख तदहेद और उत्कृष्ट मत सुख और उसका कारण में उत्कर्ष दिखाया अधिकता दिखाई तद दृष्टांत बना करके ऊर्ध् लोगों की बात को दृष्टान्त बनाकर तस्मात आरभ्य अधो लोगेशु उसके जो नीचे के लोग हैं इन नीचे के लोग का मतलब होता है जो विषय के संबंध में ज्यादा विषय लालसा करेंगे वो विषय को पकड़ के रखता है विषय के साथ संबंध आसक्ति करता है तो मन में मोह आ जाता है मोह आने पर तमस होता है तमस होने पर ऐसे ही नीचे के लोग जाता है जो तमस होता है भारी होता है भारी होने से नीचे का हो जाएगा और सत्तो होता है हल्का होता है तो ऊपर के लोग जाते हैं ऊपर का लोक मतलब ये पहले आपके दिमाग में ही आता है उसके बाद में ऊपर चला जाता है ऐसा है ये सब योग शास्त्र में सांघे शास्त्र में कहा का ऐसे ऊपर नीचे जाता है ऊपर नीचे मतलब ये कोई हवा से ऊपर जाएगा ऐसा अर्थ नहीं है कि आपकी बुद्धि में इस प्रकार के विचार आ जाता है तो उसमें सप्तुण तो वृद्धि हो जाती है सप्तुण तो वृद्धि होने पर ऐसे उत्कृष्ट विचार से उत्कृष्ट जन्म प्राप्त करेंगे तथा तो मनुष्यादिषु नारक स्थावरा सुख लवचोदना लक्षण धर्म साध्य गम्यारतम्येन वर्तमान सर्व तारतम्यको भाष्यकार नरगा बहुत तारतम्य है तो थोड़ा सुख होता है किसी को ज्यादा होता है किसी को कम होता है तो, तो तद तारतम्य तो सर्व सुख तेतु तद अनुषा उत्कर्ष अपकर्ष तारतम्यवत् दुख तद हेतु तथा निष्ठाई नाम अभी तदुभये आगे फिर जोड़ते हैं हेदु बना करके जैसा ऊर्ध लोग में है वैसा अधो लोग में सुख का तारतम्य है जैसा सुख का तारतम्य है इसी प्रकार दुख का भी तारतम्य होता है दुख भी एक प्रकार से नहीं होता जैसा इस लोग में भी दुख एक प्रकार से होता नहीं अनेक प्रकार से ही होता है तो सुख तदहेतु सुख और उसके हेतु का तद अनुष्ठाई नाम उसके अनुष्ठान करने वाले अधिकारी का इन सबका तारतम्य दिखाए उत्कर्ष अपकर्ष तारतम्य वाले उत्कर्ष मन ज्यादा अपकर्ष मन कम इसके तारतम्य के अनुसार दुख तद हेतु तद अनुष्ठाई नाम अपनी दुख और उसके कारण अधर्म होता है दुख का कारण अधर्म है उसमें भी तारतम्य रहने से अधिकारी में भी तारतम्य रहेगा तो इस प्रकार से ऊर्ध लोग में अधो लोग में दुख सुख का सब अनुभव करता है तो कहा तथा ऊर्धग गदेश अधोगेश् चेहवस्तु इत्यादि भाषण का मनुष्यादर्ध्वगतषु दुःख अपकर्ष तारतम्यम मनुष्य से ऊर्ध् लोग में जाएंगे तो क्या है दुःख कम होते जाएगा अभी मनुष्य लोग में जितना दुःख है उससे कम मात्रा में दुःख का भोग ऊर्ध लोग में होगा तस्माद अधोगु चद ता उत्कर्ष तारतम्यमि भेद और मनुष्य लोग से नीचे लोगों में जाएंगे तो दुख अधिक हो जाता है। दुख जैसा जैसा नीचे जाएंगे अदलस उदलस तलादल महातल पादाल आदि जो नीचे के दौर है वहां जाएंगे तो पादाल में सबसे ज्यादा दुख रहेगा ऐसे नीचे नीचे जाएंगे तो दुख ज्यादा रहता कर्मफलम विद्याफला भेद भेदं प्रपंचितम उपसंहति अब ये सब विस्तार क्यों किया था कि वो पूर्व पक्ष को यह दिखाना था कि कर्मफल और विद्याफल में भेद है इसलिए कर्मफल जैसा विद्या बल भी विधेयक होना चाहिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कहने का तात्पर्य था इसीलिए उसको उपसंहार करते हैं कर्म फलम विद्या बलात्व भेदन करने के लिए करने के लिए प्रपंचितम उपसं थी जो विस्तार किया उसका उपसंहार करते हैं क्या कहा केवम अविद्यादिदोषवदर्मा धर्म तारतम्य निमित्त शरीरोपादान पूर्वकम सुख अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध सर्वत्र ये प्रसिद्ध है इसके बारे में ज्यादा क्या चर्चा करना है सब लोग आप जानते हैं कि अविद्या अविद्यादि दोष रहेगा तो धर्माधर्म का तारतम्य होगा उसके अनुसार शरीर ग्रहण होगा उसके अनुसार सुख दुख का भोग करेगा ये तो प्रसिद्ध है ठीका मेटा जी अविद्यादी आधिपदेन अस्मिता रागद्वेशनिवेश गृह्य अविद्या आदि जो आदि पद से आदि से क्या लेना है अस्मिता राग रागद्वेश अभिनिवेश अस्मिता को लेना है और राग और द्वेश अभिनिवेश ये सब जो योग स्तर आदि में कहा गया है उसको लेना है ये राग रागद्वेश अभिनिवेश और अविद्या अस्मिता इन सब के द्वारा अनेक प्रकार से दुख भोग जितने अस्मिता राग देश अध रहेगा उतने ही आपको दुख ज्यादा लगेगा जितना कम होगा उतने दुख कम होगा सुख दुख का परिणाम द्वारम दर्शयती सुख दुख का परिणाम कहाँ से होता है तो बोला शरीर उपादान पूर्वक सुख दुख का आप भोगना चाहते हैं तो शरीर का ग्रहण करना ही पड़ेगा शरीर के ग्रहण के बिना सुख दुख, दुख भोग नहीं होगा धर्म तारतम्य भी शरीर से होता है इसलिए शरीर ग्रहण चाहिए वो आगे न्याय सूत्र दिखाएंगे तस्य तस्मेन विविधो अभिमान ये शरीर ग्रहण का मतलब क्या है अब शरीर ग्रहण माने शरीर का जन्म होना शरीर का जन्म होने मात्र से किसी को शरीर ग्रहण होगा कि नहीं होगा ये प्रश्न होता है शरीर जन्म मात्र से शरीर ग्रहण नहीं होना चाहिए शरीर ग्रहण का मतलब क्या है दो प्रकार का अभिमान उसमें रहेगा तस्मिन विविध अभिमान दो प्रकार का अभिमान है क्या अभिमान है अहम ममा मैं ये शरीर हूं मेरा ये शरीर है ये रहने पर आपका शरीर उपादान हो गया इतना ही चाहिए और शरीर बाकी भले रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको अहम मामा अभिमान नहीं तो हो गया तो शरीर उपादान नहीं है इसीलिए अस्माद लोग प्रमुख असमान लोग आप ये सब शब्द प्रयोग करते हैं कि इस लोग से मैंने शरीर से मुक्त होकर के हम अम अभिमान को जोड़ दिया अथवा सुखी और दुखी इस स्वाभिमान करके मैं सुखी हूं या दुखी हूं ये मानने से आपको सुख दुख का भोग होता है जब आप सुखी हूं दुखी हूं नहीं मानने से नहीं होता लोग बोलते ऐसा नहीं मानने से नहीं होता कैसे पता चलेगा वो मानने से क्या होता है नहीं होता ऐसे कोई मानने की बात नहीं है सुख हो रहा है तो सुख हो रहा है सुख हो रहा है तो हो रहा है ऐसे करते बुद्ध सोचते हैं। किंतु बात ऐसा है कि जब आपके मन में कोई सुख विषय का चिंतन आ गया तभी सुख हो रहा तो मन से सुख विषय के चिंतन हटा दो तो सुख नहीं होता है और दुख विषय के चिंतन से ही दुख होता है तो दुख विषय चिंतन नहीं है तो दुख नहीं होता है जिस परिस्थिति को आपने मान लिया तो मान लिया स्वीकार कर लिया तो फिर उससे सुख दुख नहीं होगा यह ठीक है ऐसा ही है अब क्या करते अब वो नहीं माना है कोई विषय से आपको दुख हो रहा है आप देखना उसको जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक दुख होता है अब ये होता ही है करके स्वीकार कर लो तब दुख समाप्त हो जाता है ऐसे ही होगा अब जैसा ठंड लग रहा है ठंड से दुख होता है अब ठंडी में ठंड लगेगा इसको मान लो तो फिर दुख नहीं होगा अब वो जब नहीं मानता है कि यह स्वाभाविक है ऐसा नहीं मानता तब दुख होता रहता किसी भी विषय में ऐसा है इसीलिए ये सब अभिमान से होता है अभिमान को बदलो तो सुख दुख में अंदर पड़ता है अभिमान को नहीं बदलने पर वो नहीं होता है इसीलिए देह ग्रहण का तात्पर्य वेदांत की दृष्टि से जन्म लेना नहीं है देह में अभिमान करना दो प्रकार का अभिमान करना हम ममा ऐसा अभिमान करना यही जन्म का तात्पर्य और कुछ नहीं जन्म हुआ नहीं हुआ इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीवन मुक्त भी शरीर में रहता है शरीर तो उसका भी होता है किंतु वो शरीर उपादान वाला नहीं होता वो अब हम अम अभिमान नहीं रहता आगे ठीक है तस् अन्य है तुम आरीर उपादान में क्या दोष है बोलता है ये अनर्थ है संसार रूपम ये संसार रूप है पुनः पुनः जन्म लेना मरना ये होता ही रहता है शरीर को उपादान करके आप कुछ भी करो उससे आगे जन्म लेना पड़ेगा इसलिए संसार है जी? अनित्य निच्य भी तदर्थम एवे सं को दिखाने के लिए अनित्य ऐसा ही कहा मेय उपसंहृत्या मानव उपसंहृति अब तक मेय के बारे में कहा मान से प्रमाण से जिसको प्राप्त करते हैं उसको प्रमेय कहते हैं प्रमेय का प्राण निकाल दो तो मेय रह जाता है मेय को उपसंहार किया जिसके विषय में कहा उसको उपसंहार किया और मानव उपसंहरते प्रमाण को उपसंहार करते हैं। क्या हमसे प्रमाण से अभी तक बात कर रहे थे श्रुदी स्मृति न्याय तीन प्रमाण के लोग के बात कर रहे हैं तीनों प्रमाण का यहाँ उपसंहार की आपने जो बात कही उसी में सब कुछ आगे बताया शरीर जयर कर्म यादि दोषेर यादिस्थावरदाम नरह वाजिके पक्षिमृगदा मानसैर अंत्य जाता इत्यादि स्मृति श्रुति तो भाषिकार तो ने दिखाया किंतु स्मृति कन्हें दिखाया यावत संवादम उचित इत्यादि से तो स्मृति दिखाया स्मृति नहीं दिखाया फिर कह दिया स्मृति स्मृति न्याय प्रसिद्ध तो स्मृति क्या है तब तो टीकाकार कहते हैं ऐसे एक तो स्मृति मिलती है शरीरदयी कर्म दोषयी यादि स्थावरदान नरहा ये शरीर से यदि आप पाप करेंगे क्योंकि तीन प्रकार का कहा शारीरिकम वाजिकम मानसिक तीन प्रकार का धर्म तीन प्रकार का अधर्म दोनों होता है अब जो है आप शरीर से कर्म किया वो पाप हो गया ऐसे में उसका फल रूप से यादि स्थावरता था। स्थावर ज... हो जाएगा स्थावर मनुष्य स्थिर रहेगा कि पेड़ पौधे आदि बन जाएंगे पेड़ पौधे होकर के वहीं खड़े रहेगा हाँ वो एक ही जगह खड़ा रह सकता है जो कुछ होगा सहन करना पड़ेगा कुछ नहीं कर सकता है लंबी आयु मिलेगी आयु तो लंबी मिलेगी जैसे पेड़ों की आयु बहुत लंबी होती है हाँ कितने हजार साल तक भी कोई पेड़ रहते हैं अभी दो हजार साल वाला पेड़ भी है ऐसे वो बहुत लंबी आयु है किंतु स्थिर रहना पड़ेगा एक जगह खड़ा रहना पड़ेगा अभी कहीं कौन से जगह पे एक बहुत बड़ा पेड़ है सबसे दुनिया का सबसे पुराना पेड़ ऐसा मानते हैं है कैलिफोर्निया है? में कहीं वो पीपल का पेड़ है कोई पाँच हजार पाँच हजार साल का हाँ उसको अभी बोलते हैं वो अभी बुड्ढा हो गया उसका एक एक टूट रहा है तो ये लोग उसको पूरा बांध के ऑपरेशन करके जैसा हम हड्डी में ऑपरेशन करते हैं ऐसे ऐसे इलाज करके उसको खा रखा और इलाज कर रहे हैं बांध रहे हैं उसको क्या क्या कर रहे हैं इतना बड़ा पुराना है उनको मालूम हो गया वो उसको फिर खाना भी खिला रहे इंजेक्शन दे रहे हैं सब कुछ कर वो अभी मतलब कितना तक जिंदा रहेगा क्या पता फिर भी उसको इलाज तो कर रहा है वो उन्होंने पता लगा हो सकता है अन्य भी कहीं पेड़ हो सकता है लेकिन ये पेड़ को अभी जो पता लगा है सबसे पुराना है अब वो इतने साल से खड़ा है कितना सारा कुछ देखा होगा वो है तो वो स्थावरतावरता स्थावर को प्राप्त स्थूलता को प्राप्त करता है ऐसे हमारे सांग दर्शन में इसी को कहा गया कि आप शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे है? अब जो भी है शरीर के ऊपर ज्यादा जा, ध्यान देंगे उन्होंने ऐसा कहा सांग दर्शन में ऐसी प्रक्रिया की पेड़ पौधे बनता है तो सभी मनुष्य के कर्म से बनेगा तो बोलते हैं शरीर को ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे अपने किसी भी प्रकार शरीर का ध्यान ज्यादा रहेगा तो भविष्य में पेड़ होने की संभावना है वो क्यों उनकी इसमें जो है ना तामसिकता रहती है इसलिए जितना ये योगासन सफल करते है ना ये ध्यान देना चाहिए और मसल्स बढ़ाने के लिए बॉडी को बॉडी बिल्ड करने के लिए नहीं करना चाहिए बॉडी बिल्ड करने के लिए करेगा तो भविष्य में पेड़ बनेगा ऐसा बोल और सांखे ज्यादा बोलता है क्योंकि इसमें स्थूलता है और सूलता में वो तमस रहता है और तमस से देख करके स्थिरदा आ जाता है स्थिरदा आने पर आप पेड़ बन जाते बहुत मजबूत हो जाता है और पेड़ में भी सबसे रजत तमस वाले है पेड़ में भी तीन गुण रहता है अब उसमें जो सब गुण वाले पेड़ होते हैं वो उसके स्वभाव से थोड़ा मतलब कमजोर होता है ज्यादा मजबूत नहीं होता यानी जल्दी टूट जाएगा जैसे हमारे सॉपचूड जिसको कहते हैं ये हमारे देवदार वादी पेड़ है ये सात्विक पेड़ है पेड़ देखने में बोरा रहेगा लेकिन इसका जो बेल है कम रहता है और जितने मजबूत पेड़ होते हैं जैसे सीसा माँ जो पेड़ है ये तामसिक पेड़ माने क्योंकि इसका वो बहुत मजबूत रहता है वो क्यों होता है सांगे साथ बहुत अपने साइकोलॉजी बताता है क्योंकि वो जब मनुष्य था वो वहां मस्जिद बनाने के लिए बिल्डिंग करने के लिए गया ना बॉडी बिल्डिंग के लिए उससे क्या चाह रहा था कि बॉडी बहुत मजबूत बने पत्थर जैसा पेड़ जैसा हाथी जैसा सब बने ऐसा सोच करके तो मसल बनाने क्या था अब वो उसका दिमाग में बैठ जाएगा अब सबसे मजबूत बॉडी कौन सा हो सकता है शरीर किसका हो सकता है पेड़ का हो सकता है इसलिए वो पेड़ का होता उसका भी बुद्धि का विकास नहीं होता अब जितना भी देखो जितने मसल्स मैन होते ना मसल वाले जो नेशनल चैंपियन सब होते इनकी बुद्धि थोड़ी ऐसी रहती है आ, वो तुरंत रियाक्ट करता वो करता लेकिन वेट जो है आप चार पांच लोगों को ऐसे घुमा करके फेंक देता ऐसा सब कर सकता है ऐसा वो भीमसेन किया लेकिन बुद्धि काम नहीं करेगी वो दोनों नहीं मिलता है बुद्धि तो वो गुण का है ये तो तमोगुण का है इसलिए वो मिलता नहीं ऐसा हो जाए ऐसा कहा है सांसा ने इसी प्रकार रजोगुण का भी होता है रजोगुण होने से बहुत क्रोध करना कार्य करना इत्यादि करेगा तो बाद में जो है शेर जैसे जीव है ऐसे बन जाएगा शेर बनेगा क्रोध करता है सब करता है आप जो भी करेंगे वो जाता ऐसे है ऐसे जोर से बनता है ऐसे जोर से हाथी जो है हाथी को तामसिक जीव बोलते हैं क्योंकि वो बहुत स्थुर शरीर है और खड़ा रहता खड़ा रहता सब करता है काम बहुत कर सकता है बहुत भारी शरीर है ये सब होता है ऐसे ऐसे कहा उन्होंने ये ये प्रक्रिया है, है। इसीलिए बनता सब मनुष्य शरीर से ही बनेगा क्योंकि वहां जाने के बाद कुछ कर नहीं सकता है तो पेड़ बना भी आपके कर्म से बना इसीलिए सावधान होना चाहिए स्वाध्याय आदि करना चाहिए स्वाध्याय करने से बुद्धि का विकास होता है शरीर भरे ही कमजोर रहे कोई बात नहीं लेकिन बाद में वो सत्तोगुण में आपको जन्म मिलेगा क्योंकि बुद्धि का विकास होने से दिमाग का विकास होता है दिमाग का विकास होने से सत्व गुणों के विकास से बुद्ध लोगों में प्राप्त होता है ऐसा सांघे कार्य का आप्य शास्त्र में ही कहा यही इसकी प्रक्रिया है आगे कर्म बल होने का इसको संक्षेप में यहां कह रहे हैं शरीर कर्म दोषे यादि स्थावरदाम नरह जो नर व्यक्ति है शरीर कर्म दोष से स्थावर को प्राप्त करेगा और वाचिक पक्षी मृगदा और वाणी से पाप किया तो पक्षी मृगा बन जाएगी देखो पक्षी बढ़िया बोलती है ना और वो और कुछ नहीं कर सकती है बढ़िया बोलती है अब वो आवाज जो निकलती है वो आवाज वाणी से है अब आपने जो है वाणी से पाप किया तो पक्षी बन जाएगी बढ़िया बढ़िया आवाज निकालेंगे लेकिन कुछ सोच नहीं सकते समझ नहीं सकता ऐसा हो जाए उतना ही रहेगा जितने और उसका तो पक्षी मृगदा को प्राप्त करेगा वाचिक कर्मों से और उसमें भी सत्व रजस समस्त तीन विभाग होगा कोई कोई पक्षी सत्व गुण वाले होते तमोगुण वाले होते रजोगुणी रजोगुणित भी होता है मानस ही और मानसिक पाप किया मन से कोई पाप किया मन से किसी को देश किया मन से कुछ किया मन से विचार करती है सब कुछ करता है लेकिन मन से ही चिंतन करते रहे दूसरे के बारे में इसको मारना उसको मारना ऐसे करना है वो मेरे शत्रु है ऐसे ऐसे किसी चिंतन करते रहे तो बाद में अंधे बन जाएगी। अंधे जी जो चतुर्थ वर्ण होते हैं जो चांडाल आदि योनी में जन्म लेंगे वो आपको कुछ करने का साधन करने का इत्यादि मौका नहीं मिलेगा कोई जंगल में जन्म लेंगे वो जंगल में ही आप खा पी करके अपना जीवन बिताएंगे कुछ साधन बदल करने का अवसर नहीं मिलेगा ऐसा ऐसा जन्म के बारे में कहा इसलिए ये सब पाप संबंधी शरीर है सामान्य इत्यादिया स्मृति विस्तार से स्मृति है बहुत आप पुराणों में देखो और हमारे धर्मग्रंथों मनुस्पृति आदि में देखो सब जगह इसके बारे में विस्तार से कहा है क्या करने से क्या होता है तो ये सब जानना चाहिएगा दृष्ट हेतु साम्येपी दृष्टम सुगादि वैचित्र्यम तथा अलौकि हेतु कल्पय दीजिए न्याय किंतु न्याय क्या हो सकता है कि दृष्ट से अदृष्ट की कल्पना करनी चाहिए तो ये देखा गया है तो उसका फल रूप से उसको जानना चाहिए दृष्टा हेदु साम्य एक प्रकार से हेदु समान होने पर भी सुखादि वैचित्र सुख में वैचित्र दिखाई दे रहा माने एक ही जगह जन्म लिया एक ही घर में जन्म लिया फिर भी सुख में वैचित्र दिखाई दे रहा सब कुछ होने पर भी भोग नहीं कर पा रहा ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है तो उससे क्या अनुमान करना चाहिए सदा भोधम एवं अलौकिकम हेतु कल्पयति तो इसका मतलब कुछ कारण है सब कुछ उसके पास है किंतु भोग नहीं कर पा रहा है तो हो ही नहीं रहा है दुखी दुक्का है ऐसा हो रहा है तो उसका भी कुछ कारण होगा वो अलौकिक कोई कारण मानना पड़ेगा ऐसी युक्ति लगाना युक्ति ही न्याय है यहाँ ऐसे युक्ति लगा करके समझ लेना यह सामान्य बात है सब समझते हैं तथा श्रुदी ही आ कहते हैं तथा तो श्रुति ही इसके विषय में श्रुति ये कहती है निपाद अव आव, निपाद अवधारणे दो निपाद लगाया श्रुति में न हई हा, हा और वई दोनों निपात है ये दोनों अवधारण के लिए है निश्चय के लिए श्रुते तात्पर्य महावृति का तात्पर्य भाष्य का स्वयं कहते हैं कि यथावर्णित संसार रूपम अनुवत जो हमने संसार रूप के बारे में कहा वही श्रुति भी कहती है ये शामदों की श्रुति है श्रुति है, है। बहुत सारे श्रुतियों में इसके बारे में संसार का वर्णन किया है न्याया संसार रूप आवेदने तात्पर्य तद अनुवादेन मुक्ति परत्वादित ये अनुवादी कहने का मतलब ये संसार को दिखाने में श्रुदी का तात्पर्य नहीं है संसार दिखा करके क्या करना है की संसार को संसार से मुक्त होने के लिए मुख्य मार्ग दिखाना तात्पर्य है मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए वैराग्य चाहिए वैराग्यार्थ ये संसार का वर्णन होता है स्मृति स्मृतियों में जितने संसार का वर्णन दिखाए पड़ते हैं वो वैराग्य के लिए है। उस तो हो साए साए होता है वो सुनेंगे समझेंगे तो वैराग्य हो जाएगा देखो शरीर ऐसा ऐसा होता है इसलिए जो शरीर मिला है उससे जो भी पाप किया उसको जो जो भी साधन करके उसको हटा देना और शुद्ध करके जो भी हम कर सकते पुण्य कर्म करना है और साथी के विचार रखना यही सोचते रहना है तो ऐसे करके करके धीरे धीरे वो हो जाएगा बाकी इस दुनिया में कुछ नहीं आप जो कुछ भी करते रहो आप दुनिया में खाने पीने का जो प्रारम्भ होगा वो चलता रहेगा लेकिन कुछ आगे होने वाला नहीं इसलिए आगे के लिए सोचना है जो हो गया हो गया अब वो उसको लेके तो कुछ कर नहीं सकता और मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो मनुष्य शरीर ही कर्मयोगी है सारा कर्म इधर से कर सकता है ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है आगे जाके पेड़ बनना चाहते तो पेड़ भी बन सकते आ, वो जो भी करना चाहे आप अपने विषय कर लो तो ये करते रहो ये बोलता विद्यालम विद्या फल के बारे में कहते हैं वो विद्या फल विद्यालय विपरीत है शरीरम वा वसंदम न प्रिया प्रिय धर्मा धर्म का कोई स्पर्श ही नहीं होता है जिसका शरीर नहीं होता शरीर मन शरीर उपादान नहीं है उसके पास अहम हम अभिमान से रहित हो गया ज्ञान प्राप्त कर लिया उस स्थिति में धर्म अधर्म का कार्य नहीं होता तत्वो विदेह सन्दमात्मा वैश्विके सुख दुखे नई स्पृशद अवधारण्यूप से वास्तविक रूप से विदेह है आत्मा में कोई देह नहीं है आत्मा विदेह है विगत देह है यदेह जिसमें से देह निकल गया हो देह का संबंध नहीं हो आत्मा तो ऐसा है ऐसे आत्मा को वैश्विके सुख दुखे विषय संबंधी जो सुख दुख है वो स्पर्श नहीं करते वैश्य के ये दिवचन है सुख दुखे भी दिवचन है दोनों करके दिवचन किया ये दोनों स्पर्श नहीं करते श्रुति तात्पर्य श्रुदी का भी तात्पर्य कहते हैं कि ये चोदनालक्षण धर्म कार्य मोक्षाख्य अशरीरत्व प्रतिषिध्य ये श्रुति क्या करती है कि आपका जो चोदना है चोदनालक्षण जो धर्म है उसका जो कार्य है क्या है सुख है उस वो मोक्ष में नहीं है ऐसे प्रतिषेध कर मोक्ष में सुख है किंतु वो धर्म का यह सुख नहीं पुण्य से सुख नहीं होता है मोक्ष में मोक्ष का सुख जो है स्वाभाविक सुख है इसलिए सुख और इसमें अंदर होता है सुख सुख दोनों जगह कहते हैं किन्तु ये सुख और वो सुख में अंदर होता है घूमा वही सुगम नाल पे सुखम ऐसा तो कहते हैं ब्रह्म में सुख है वही सुख है लेकिन वो सुख जो है स्वाभाविक सुख होता है स्वाभाविक सुख में ये फिर नहीं रहता है उच्च नीच भाव नहीं रहता है और दूसरा सुख में उच्च नीच भाव रहता है और स्वाभाविक सुख जो है आता जाता नहीं और ये जो सुख है आता जाता है ज्यादा होगा तो ज्यादा सुख कम होगा तो कम सुख कभी आया कभी गया ऐसा होता है और मुख्य रूप से कभी आता जाता नहीं एक रूप में रहता है और उसमें भेद नहीं होने से वो पहचानना मुश्किल होता है एक रूप में जो भी होगा ना उसको पहचानना कठिन होता है थोड़ा बहुत भेद होगा तो पहचान सकता है अब एक जैसा लोग खड़े हैं आदमी किसको कैसा पहचानना मुश्किल होगा ना एक जैसा पहचानना मुश्किल है अलग अलग करके वो पहचानना पड़ेगा जैसा एक जैसे दाने रख दिया आपके सामने फिर आगे पीछे कोई बदल दिया तो आपको पता नहीं चलेगा एक जैसा हो जाएगा एक जैसा होगा तो कोई भी चीज पहचान में नहीं आ अब हमको पहचान में हो रहा है सुख दुख क्योंकि कभी सुख आया फिर चला गया फिर दुख आया फिर चला गया फिर ज्यादा सुख आया कभी कम सुख आया तो हमें सब कुछ मालूम हो रहा है कि ये सुख दुख ऐसा हो रहा है तो ये सुख दुख की बात नहीं वहां तो सुख ऐसा है वो नित्य सुख है तो कहा कि ये मोक्ष में अशनित्व तो होने के कारण आपके धर्म कार्य वहाँ काम नहीं करते तत्र गमग उसमें गमग कैसे गमग माने युक्ति लक्षण है या लिंग है प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधा क्योंकि प्रिया और अप्रिय दोनों का स्पर्श नहीं है ऐसा बोलता है गमगत्वेण स्फोरती इसका गमगत्व को व्यतिरेक में गुस्से दिखाते व्य मने यदि ऐसा होता तो ऐसा होना था यदि ऐसा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा यदि मोक्ष में धर्म कार्य होता तब तो क्या होना चाहिए था प्रिय और अप्रिय का तारतम्य होना चाहिए था प्रिय का तारतम्य होना चाहिए किंतु मोक्ष में प्रिय का तारतम्य कोई नहीं मानता इसलिए धर्म कार्य वो हो नहीं होगा ये कहते धर्म कार्य प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध न उपग्य धर्म का कार्य यदि मोक्ष होता तब तो उसमें प्रिया प्रिय का प्रतिषेध श्रुति नहीं करती अप्रयाप्रे का प्रतिषेय सुधी कर रही है इसलिए धर्म कार्य नहीं ये सांख्य जो है ना सांख्य और मीमांसक दोनों मोक्ष में आत्मा में सुख नहीं मानते सांख्य कहते हैं मोक्ष में सुख नहीं होता है जो अपवर्ग है निर्वाण है उसमें सुख नहीं होता है और मीमांसक भी पूर्व मीमांसक भी सुख नहीं मानता क्यों ये सुख तो प्रकृति का कार्य है ये इसी के लिए गए ये तो धर्म का कार्य है धर्म तो प्रगति संबंधी है वो वहां सुख कैसे होगा इसीलिए सुख नहीं होता है और जो भी स्वरूप में अपना जाएगा वो आनंद रहेगा जो रहेगा रहेगा वो चेदन का स्वरूप है ऐसा हो सुख नहीं होता है ऐसा कहते इस दृष्टि से कहते हो क्योंकि धर्म अधर्म सारे प्रगति का कार्य होगा प्रगति वहां नहीं है ना चेदन में ऐसे में सुख वहां रहेगा कैसे, कैसे बोल सकता तो आप जिस सुख की बात कह रहे हैं वो सुख वहां नहीं है ऐसा कहते हैं इसी प्रकार ये मीमांस भी कहते क्योंकि वहां धर्माधर्म से अलग हो तत्कार्य तदृष्टे तत जो कार्य होता है उसी में उसका कारण रहता है प्रिय का प्रिय जो है कार्य है उसका कारण है धर्म धर्म रहे तो प्रिय रहे धर्म ना रहे तो प्रिय नहीं रहे ऐसे होता है पूर्व पक्ष एक करता है कि धर्मस्य विचित्र फलत्व अदेहत्व भी तत्कार्य शप ये धर्म जो है ना धर्म का आप जानते नहीं है हमारा धर्म में ऐसी शक्ति है कि वो कुछ भी उत्पन्न कर सकता विचित्र शक्ति होगा धर्म में विचित्र शक्ति आ जाती अब देखो सामान्य एक व्यक्ति होता है उसका अचानक धर्म आ गया वो बहुत बड़ा राजा बन जाता है वो कहाँ का जन्म लेता है फिर कहाँ जा करके क्या बन जाता है और पुण्य में क्या शक्ति रहता है वो सोच जाता है और वो कितने सारे जो प्रदरदन नाम के एक राजा था प्रदरदन के राजा के पास वो युद्ध करके बहुत पुण्य कमाया पुण्य कमाने से वो इंद्र के पास चला गया देवलोक में सीधा चल करके चला गया वहां पैदल अब देखो वो अभी यहाँ का आदमी वहां के जाएगा और जाकर के इंद्र को पूछा तो इंद्र ने बोला अब आ गया अब तो इंद्र जो है कोई भी आ जाता है जल्दी कुछ बार दे करके वापस भेज देता है तो क्योंकि वहां रखेगा तो उसको ये डर है कि हमारी कुर्सी चला जाएगा इसीलिए वो फिर तो आ गया तो बोला कि आप बहुत बड़ा राजा है हमारे लिए आपने बहुत मदद किया आपको कुछ बार चाहिए तो ले लो हम दे देते हैं तो फिर उन्होंने कहा आप हमारे लिए जो अच्छा समझते है वही बार देजिए कि हमारी बुद्धि जो ठीक नहीं है हम जो कुछ पूछेंगे वो कम हो जाएगा छोटा हो जाएगा आप तो अच्छा समझते हैं तो आप समझदार है आप ही दे दीजिए ऐसा करके बोलता है फिर वर्ग देता है प्राणो यम प्रज्ञात्मा ऐसा ऐसा करके बोलता है कि मैं आत्मा को प्रज्ञात्मा रूप में जानो प्राण रूप से जानो हाँ ऐसा करते है बार देता है इसी प्रकार विचित्र शक्ति रहता विचित्र शक्ति फलत्वा धर्म में विचित्र शक्ति इसी प्रकार अधर्म में भी विचित्र शक्ति रहता आज जो है राजा बना हुआ है कल भिकारी बन जाएगा कोई पता नहीं हरिचंद्र को क्या हुआ सब कुछ ठीक ठाक था बहुत बड़ा राज्य सब चल रहा था अब वो बाद में जो है बहुत मुश्किलों के स्मशान में रहना पड़ा और महाराजा रघु रघु महाराजा को कैसे हुआ उन्होंने जो है याद करते करते सब कुछ दान दे दिया सब सबको सर्वस्व दान सर्वस्व दान में न कुछ नहीं रख सकते सब दान देने के बाद में वो जिसमें जिस राज्य में राजा अयोध्या में राजा थे अयोध्या उसमें बहुत विस्तार में था तो उसी राज्य में वो भिखारी बनकर के भीख भागने लगी क्योंकि सर्वस्व दान दे दिया था तो कुछ नहीं है उसके पास क्या करना वो तो पत्नी आदि है पत्नी आदि को छोड़ के बाकी सबको दान देते हैं अब वो ऐसे में बाद में भीख मांगने लगा अब देखें वो भी कर्म का फल है जैसा भी हो वो पुण्य का फल मानेंगे जैसा भी मानेंगे अब भीख मांगना जो है ना वो एक पाप का फल मानते हैं लेकिन भिक्षा मांगना पाप का फल नहीं कई लोग ऐसे गृहस्थ लोग ऐसे समझते हैं जो साधु बन जाता है ये पाप है क्योंकि ये भीख मांगता है ऐसा तो होता ये भीख मांगना अलग है भिक्षा मांगना अलग है ये साधु जो बनते हैं संन्यासी हो जाते है वो महाराजा होता है महाराजा मान ये इनका सब कुछ है जिसके पास जो जो धन है ना ये सब इनका ही हो जाता है क्योंकि जब वो चाहते हैं तो सब आ जाते हैं ऐसे हो जाता है और भीख मांगने वाला कुछ नहीं होता है वो रोता रोता भीख मांगता है ये ऐसा नहीं है ये समझ करके करता है समझ करके करने में अंदर होता है तो दीक्षा का यहां अलग है और भीख मांगना अलग है भीख मांग तो पाप का फल है दीक्षा जो है पाप का फल नहीं है अति पुण्य का फल है आ, जो पहले भी ब्राह्मणों को भी ऐसे ही विधान था जो बहुत बड़े ब्राह्मण होते थे वो भुच्छा मांग करके अपने जीवन करते थे अपने साथ सामान रखना ठीक नहीं था सामान रख के अपने हिमता करना नहीं चाहिए पूरा छोड़ करके रहना चाहिए तो ये सब विचित्र फल होता है किसी भी प्रकार आप उसको समझ नहीं सकते कर्मणा गहनो गति कहा से कहा ले जाते बता नहीं तो में पूर्व कह रहा है कि आपका जो अशरीरत्व है ना अशरीरत्व तो भी धर्म का फल हो सकता है धर्म करते करते अशरीर भाव में पहुंच जाएगा तो शंका किया तो उसके उत्तर में कहा ऐसा मत कहो अशरीरत्व तो में वह धर्म कार्य निधि चेत अशरीरत्व को धर्म का, तो का कार्य मान लो सब सब कुछ ठीक बैठेगा बोला ना, अशरीरत्व तो को वह धर्म का कार्य नहीं मान सकते तस्व स्वाभाविकत्व अशरीरत्व तो जो है स्वाभाविक होता है वो आत्मा का स्वरूप होता है आत्मा चेतन है चेतन का स्वरूप है वो अशरीरत्व किसी शरीर के साथ संबंध नहीं रहे अब स्वाभाविक कर्म का फल कैसे हो सकता है नहीं हो सकता वस्तु तो देह असंबंधो अशरीरत्व तस् नित्यत्रोधायक अज्ञान से ज्ञान मात्रा बोह्यवाद न कर्म कार्यता वास्तव में देह का संबंध नहीं होना ही अशरीरत्व है ठीक है और वो अशरीरत्व क्या है नित्यत्व वो नित्य है फिर पता है क्यों नहीं लगता क्योंकि तिरोधायक अज्ञान तिरोधान करता है तिरोधान में रहता है अशरीर है लेकिन मालूम नहीं पड़ता है तिरोभूत रहता है। और वो जो तिरो करने वाला अज्ञान है उस अज्ञान को जिसको मूल अध्यान कहते हैं उस अज्ञान को ज्ञानमात्र बोझत्व ज्ञान के द्वारा निवारण क्या वो केवल ज्ञान से ही निवारण होता है कर्म से नहीं होता है अज्ञान का निवारण ज्ञान से ही होगा कोई भी कर्म से अज्ञान का निवारण नहीं होता है तो ज्ञान मात्र अबोध्यत्व न धर्म कार्यता इत्या इसलिए धर्म का कार्य अशरीरत्व तो है ऐसा कहना ठीक नहीं तत्र मानवागा उसके लिए और प्रमाण देते हैं अशरीरम शरीरेश्व अनावस्थेश्वस्थित इत्यादि का शरीरम स्थूलम वस्तु न अस्यास्तीवत अशरीरम का अर्थ क्या है ये स्थूल शरीर वास्तव में आत्मा का नहीं है सूरज स्थल शरीर लेकर के आत्मा की चर्चा होती है किंतु वास्तव में स्थूल शरीर आत्मा नहीं है उसके लिए हेतु किया कि अशरीरम शरीर में रहता है किंतु वो अशरीर होता यह है शरीर में है लेकिन वो अशरीर होता जैसा ये कमरे के अंदर वायुमंडल है आकाश है किंतु ये एक नहीं होता है आकाश और वायुमंडल अलग ही होता है अब कमरा बना दिया तो इसके अंदर वायु है आकाश है कहा जाता है किंतु वायु और आकाश का इस कमरे के साथ कोई संबंध तीनों काल में नहीं है क्योंकि कमरा आपने बनाया वो बना दिया छोड़ दिया जो भी होगा हो गया लेकिन वायु का आकाश का संबंध इसका नहीं होता अनवस्थेश अनितेश अवस्थितम अनित शरीर आदि में यह नित्य रहता है नित्य नित्य त्र हेदोत्मा महानदम वो तो नित्य क्यों रहता है क्योंकि वो सर्वव्यापक है सर्वव्यापक होने से नित्य है आपेक्षिकत्व बारे अब महान बोलने से सबसे बड़ा सबसे बड़ा मैंने और भी कोई बड़ा होगा और उससे ये बड़ा हो ऐसा कहते हैं तो आपेक्षिक नहीं है किसी की किसी की अपेक्षा यह बड़ा है ऐसा नहीं वो बड़ा भी है और सबसे बड़ा भी है और उससे अधिक कोई बड़ा उससे अधिक कोई छोटा कोई नहीं है वही है सब कुछ विभुम विभु है मंद्र मंदव्य भेद महा आत्मा न न सोचती मंदा और मंदव्य का भेद होता है ऐसा होगा ना आप आत्मा के बारे में विचार करेंगे सो तो अन्वेषव्य तभी जिज्ञातव्य कहा पहले उस आत्मा को जानना चाहिए अब आत्मा को जानने वाला अलग हो गया आत्मा जिसको जानना जानने के लिए वो प्रयत्न कर रहा है वो अलग हो गया तो मंदा और मंदव्य ज्यादा और ज्ञातव्य ज्यादा कौन है साधक है और जानने वाला जिसको जाना जा रहा है वो मंदव्य विषय हो गया इस प्रकार से भेद हर्वत्र आ जाएगा तो यह हम भी आ जाएगा तो उसको प्रत्याह उसका निराकरण करते हैं यद्यपि स्थिति ऐसा है तो भी हाँ वेद नहीं है कहने के लिए कहा जाता है लेकिन वेद ईशम आत्मानम मतवा धीरो काम है ईशम आत्मान मतवा धीरो भवती हाँ वो धीर व्यक्ति है ऐसे धीर व्यक्ति जो है ना बहुत झगड़ा करने वाला ऐसे करने वाला धीर नहीं होता है जो मारपीट किया बड़ा योद्धा बन गया जैसा आज जैसा बड़ा योद्वा है वो धीर हो गया ऐसा अच्छा ईदम आत्माना ईदृशम आत्मान मत्वा धीरो भवत इस प्रकार के आत्मा को जान करके वो धीर होता है आत्मा को जो जानेगा वही धीर होगा वो आत्मा को नहीं जानने से धीर नहीं होता है। ये जो हमारे कठोपनिषद है इसमें ये धीर शब्द बहुत बार आया हाँ कब से तो छह सात बार आया धीरे धीरा ऐसा बोला बार बार बोला धीरो नचो जदि धीरो प्रयोग किया तो इसीलिए ये धीर मन है ये आ, ये जो है ना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं इसी को पकड़ने के लिए बहुत शक्ति चाहिए धीर होना चाहिए हाँ तो धीर होगा तभी वो पकड़ सकेगा बाकी सबको छोड़ने का धैर्य होना चाहिए अब वो नहीं रहता है वो छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे सोचते रहते हैं तो वो पकड़ नहीं पाता तो धीर होना चाहिए निश्चितम गुहा जो गुफा में आत्मा के अंदर ही आपको प्रवेश करना है तो सबको छोड़ना पड़ेगा आ, वहां कहा गया बहुत कुछ कहा उसी को लेके बोल रहे वही से धीर व्यक्ति होता है वहां कई वाक्य है ना धीर होने सोचे नहीं तन मदिन बिना धीरत्व संभव बोलते हैं कि अन्य भी तो धीर होता है जैसे बड़े योद्वा होते हैं मारपीट करने वाले बड़े धीरे बना तो बोलते हैं वो धीरे है ऐसा बोलते, है। बोलते, है, बोलते है लेकिन बोलते वो कहे ऐसे दीदी है देखो इतना बड़ा धीर अर्जुन था हा वो कितना बड़ा धीर था जितने वहां विरोधा थे उसमें हमारे भीष्म पिता मन इत्यादि को छोड़कर के अर्जुन के बराबर नहीं कोई नहीं था इसलिए अर्जुन को धनुद्धर बोलते हाँ पार्थ एवं धनुर्धर धनुर नाम उनका ये है और किसी बात भी करते हैं किन्तु अर्जुन जैसा धनुर्धारी कोई नहीं हुआ वो दोनों हाथ से वो तीर चला देते थे और जब बाएं हाथ थक जाता है और दाएं हाथ से दाए हाथ थक जाता है बाएं हाथ से ये भी और दूसरा क्या है वो दिन रात युद्ध करते हैं नींद नहीं होता थकान नहीं होता गुड़ागेश उनका नाम है वो निद्रा को भी जीत लिया था ऐसे स्थिति में इतना सब कुछ करने के बाद में बहुत बड़ा योद्वा बना था और अठोगिणी सेना को पूरा वो कर सकते थे सारे सेनापति बन सकते तो बहुत कुछ गुण था क्या बोल दे बहुत गुण है ऐसे अर्जुन जो है वहाँ जा करके घबरा गया हाँ वे बधुस्त शरीर है गांधी वम सदे हस्ता चुप चे व परी देखिए थे वो जो बीमार आदमी को जो कुछ होता है सब कुछ हो गया जैसा कोई बुखार हो गया तो क्या होता है ऐसे ही कांपता है बुकार में फिर जो है ओ, सब सबको हाथ में पकड़ने से कांपने वाला व्यक्ति धनुष कैसे पकड़ेगा और शिव धनुष इतना भारी रहा उसको कैसे पकड़ता अब देखो कौन सी धीरदा है उसके पास कोई धीरे नहीं बाद में भगवान कितने समय तक लंबा चौड़ा उपदेश दिया समझाने की कोशिश दिया फिर भी समझ में नहीं आया ऐसे करते करते फिर बाद में जाके थोड़ा बहुत समझ में आया अब वो व्यक्ति धीरे कैसे कह सकता इसीलिए धीर तो वही व्यक्ति है जो आत्मा को जानता है धीरत्व संभवती उसी का ही होगा सच धीर शोकोपलक्षित संसारम न अनुभव दी तथा हाँ इसीलिए अशोचानंदोच प्रज्ञावादाश भाषित भगवान ने कहा तुम तो जिन पर शोक नहीं करना चाहिए उन पर शोक कर रहे और शोक करने वाला बुद्धिमान नहीं होता अब शोक करने के लिए को, कोई भी शो कर सकता है वो तो कोई बच्चा भी शो करता है शो करने वाले को बुद्धिमान करते तुम तो बड़े बुद्धिमान जैसे बात करते हो अपने को बुद्धिमान अभिमान रखते हैं किंतु शोक करता रहता है तो इसीलिए शोक करना बुद्धिमता नहीं धीरता नहीं है तो सज धीरहा शोक उपलक्षित संसार वो धीर होगा तो शोक संसार है उसका अनुभव नहीं करेगा तो हम उसी को धीर कहेंगे जो शोक का अनुभव नहीं करता हो देहाभावे सूक्ष्मदेहानांदरमा अब उसमें देव, सूक्ष्मदेव देव कुछ भी नहीं है इसके लिए कहा अप्राणो इत्यादि फिर देखिए। ओम अण अवना शुभ्र इतनी ओर्णमदर्णमिद्यूर्णसूर्णमाद पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति